हाँ यहाँ से होने कल आया था कि प्रकृति प्रकृति का लक्षण क्या था माने तत्त्वांतर तत्त्वांतर उपादानत्वे सती मन तत्त्वांतर तत्वादान मूल प्रकृति तत्वादेय मतृत्व षोड़श हो गए थे और बीच में दोनों में चल रहा था अब यहाँ सबसे पहले प्रमाण की अब चर्चा होने जा रही है क्योंकि यह जो 16 विकार बताए और विकार प्रकृति सात बताए सोलह सात और मूल प्रकृति पुरुष यही पच्चीस तत्व हैं उन पच्चीस तत्वों के विषय बताकर सबसे पहले प्रमाणों की अब चर्चा करने जा रहे हैं किस पर चर्चा करने जा रहे हैं प्रमाणों की चर्चा करते हुए लिख रहे हैं चतुर्थ कारिका है दृष्ट मनोप्त वचन चर्व प्रमाण सिद्धत्म प्रमाण मिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाध्यु ने तो प्रमाणाधवा दिया प्रमाणाधि ये आर्या छंद में सह लिखी है संपूर्ण सर्वप्रथम क्या लिखने जा रहे हैं दृष्टम अनुमान आप्तवचन चले अच्छा इसमें आप पहले जैसे चलिए उसी और तरिका ही लिखते हैं हम पहले तम इम अर्थम प्राणिक अभिमता प्रमाण भेद लक्षणियाहा तम इम अर्थम मैंने जो पूर्व में अर्थ बताए गए कौन कौन अर्थ बताये गये मूल प्रकृति अविकृति महादाद्या प्रकृत विकृत सप्तक विकारो विकृति न प्रकृति न विकृतिर पुरुषा इन जो समग्र जो अर्थ हैं उन अर्थों को बताने के लिए तद विवेक भीवे, के ये सब प्रतियोगी है और विवेक इनका क्या है अनियोगी है इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण जो विवेक अनियोगी के प्रतियोगी भूत जो तत्व हैं उन तत्वों को बता देने पर किसी ने कहा अत्र किम मानम इनमे क्या प्रमाण है इसलिए अब प्रमाण की चर्चा आई क्या हमारी प्रमाण की चर्चा आई तम इमम अर्थम तम मन उत्तम इमम अर्थम जो पहले अभी इस अर्थ को कहा है प्रामाणिकम वह वा वास्तविक है प्रामाणिक माने प्रमाण सिद्ध है इसी कर्त प्रामाणिकता करने के लिए कर्त करने के लिए अभिमताह प्रमाण भेदा इनके यहाँ तीन प्रमाण हैं अभिमतामन मन अंगीकृत प्रमाण भेदा लक्षणीय मान अभिमत तो जो प्रमाण वेद हैं उनके लक्षण करने चाहिए जब प्रमाण का क्योंकि माना धीना में सिद्धि मान सिद्धि लक्षणा लक्षण के द्वारा मान की सिद्धि होती है फिर मान के द्वारा मेह की सिद्धि होती है क्रम है तो सर्वप्रथम प्रमाणों की लक्षण जब होंगे तब प्रमाण बनेगा जब प्रमाण बनेगा तब प्रमेय की सिद्धि होगी तो प्रमाण भेदा लक्षणी उनके लक्षण बताना चाहिए तो किसी ने कहा सामान्य जब तक सामान्य का लक्षण नहीं हो तब विशेष नहीं हो सकता मन भेद ज्ञानं प्रति सामान्य ज्ञान कारण गर्ज घटक सामान्य ज्ञान होगा तब अयम नील घटा अयम पीत घटा अयम रक्त घटाए विशेषक ज्ञान होगा इसलिए उन्हें कहा नाम लक्षण मंत्र लक्षण की बगैर विशेष लक्षण कर तुम नक्षम हम।, हम सामान लक्षण के बगैर विशेष लक्षण नहीं कर सकते हैं इसलिए सर्वप्रथम प्रमाण सामान्य लक्षण होना चाहिए जब प्रमाण सामान्य लक्षण होगा तो प्रमाण के भेद होंगे तो उनके विशेष विशेष लक्षण होंगे कि प्रत्यक्ष काया लक्षण है अनुमान काया लक्षण है और आगम का यह लक्षण है तो सर्वप्रथम वह कहने जा रहे हैं प्रमाण सामान्यम तावद लक्ष प्रमाण सामान्य का क्या लक्षण प्रमाणम इष्टम इसमें जो प्रमाण इष्ट घटक जो प्रमाण है यह है समाख्या जब तुम पढ़ोगे अर्थसंग्रह में समाख्या यौगिक शब्द मीमांसा में समाख्या शब्द का अर्थ होगा यौगिक शब्द तो प्रमाण यह यौगिक शब्द है प्रमीये अन मान प्रमाकरण जो प्रमा का कर्ण है वो क्या है प्रमाण है तत् प्रमाकरण प्रमाणम इसलिए यह कौन शब्द हमारा प्रमाण क्या है समाख्या शब्द है समाख्या माने यौगिक शब्द है क्या बिजपत्ति की होगी इति अने प्रमाणम क्या करेंगे प्रमाणम अब इनका सर्वप्रथम या प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रमाण की जब चर्चा होगी तभी हो सकता है यद्यपि कणाद आदि ने प्रमाण कहे हैं वो क्या प्रमाण कहे कणाद ने चार इसलिए उन सब को हटाने के लिए दो एक कणाद ने दो कहे और गौतम ने चार कहे इसलिए उन, दो उन सब की निराकरण करने के की शब्द का अभिमता जो हमारे यहाँ अभिमत प्रमाण उनको हम बताएंगे अन्य मत में तो उनकी यहाँ उपयोगिता नहीं है वह कौन कौन अभिमत बताएंगे प्रत्यक्ष अनुमानम शास्त्रागम त्रय समुदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीसिता माने मैने तीन प्रमाण बताएंगे प्रत्यक्ष अनुमान वही शास्त्र माने आगम ये मनु का वचन है ये तो प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्रा विवधागमम त्रयम समुदितम कार्यम धर्म शुद्धि अभीषिता मन धर्म की शुद्धि अभीषित करने कर ये का यही है तीन प्रमाणों का धर्म शुद्धि कार्य है क्या करना धर्म के विषय में विचार करना ये उन्होंने कहा तो सर्वप्रथम प्रमाण का लक्षण बताने जा रहे हैं क्या लक्षण है प्रमाण का तो लिखने प्रमाणम इष्टम अत्र प्रमाणम समाख्या सब किया है समाख्या का मतलब बताएगा यौगिक शब्दा मन समीचीन अवय अवय अवयवाथवती आवयवा, आख्या समाख्या समाख्या शब्द का विग्रह है माने अच्छी तरह से अवयवार्थ जिसमें घट जाए क्या घट जाए समम मान सम समीचीना किम अवयवार्थवती आख्याख्या माने कथन उसको बोलते है समाख्या उसका अर्थ है यौगिक शब्द समाख्या माने यौगिक शब्द वही कहने जा रहा अत्र प्रमाणम समाख्या लक्ष पदम मैं प्रमाणम समाख्या माने जो प्रमाण है वो क्या है हमारा समाख्या है यही क्या है लक्ष्य पदम लक्षणम किम विपत्ति तन लक्षणम लक्ष्य कौन हुआ प्रमाण उसका जो वित्पत्ति करेंगे होगा लक्षण प्रमाण का लक्षण करने जा रहे हैं न हम तो प्रमाण क्या हुआ और उसका जो निर्वचन जो विपत्ति हुई प्रमीयति अन ये हो गया लक्षण अब प्रमाण क्या हो गया लक्ष्य इसलिए कह रहे हैं प्रमाणमी समाख्या यौगिक शब्द लक्ष्य पदम ये जो समाख्या है प्रमाण है ये लक्ष्य है और जैसे गंधवती पृथ्वी पृथ्वी यह लक्ष्य है गंधवत्व तो लक्षण है उसी प्रकार प्रमाण लक्षण है अप्रमीयते अने यह जो निर्वचन है यह हुआ लक्षण वही विपत्ति निर्वचन का मतलब होता है विग्रह है क्या है निर्वचन माने विपत्ति विग्रह ये सब निर्वचन शब्द के अर्थ हैं माने प्रमाण पदा भूत प्रकृति प्रत्यार्थ है हाँ क्या अर्थ कर निर्वचन अर्थ कर दो प्रमाण पद की अवयव कौन होगा प्रकृति और प्रत्यय तो जो प्रमाण पद की अवयभूत जो प्रकृति प्रत्यय है यह हो गए लक्षण और प्रकृति प्रत्यय से विषित जो प्रमाण पद हो गया वो हो गया लक्ष्य क्या हो गया हमारा लक्ष्य और प्रमाण पद अवभूत प्रकृति प्रत्यय क्या हो गए लक्षण हो गए कैसे उस तन निर्वचन जमन उस प्रमाण का निर्वचन करना लक्षण है कैसे निर्वचन करेंगे तो प्रमीयते अनेन इति निर्वचना मानया प्रसर्ग पूर्वक मा धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करके क्या बनता है क्या करता है अन करके क्या बनेगा प्रमाण ओ, क्या बनेगा प्रमाण वही कहने बनता है ठीक है प्रमाण वही प्रमाण शब्द वही प्रमीयति प्रमाण मा धातु दीर्घ है इसलिए और उसके पास क्या हो जाए अणत्व कौन शुद्ध करेगा यहाँ पर उपसर्ग कौन हाँ उसीदेश तो उसी वाली नहीं है नाद वो निर्द नहीं है बोलो उपसर्ग उपसर्गस्थात निमित ही करेगा उपदेश धातु नहीं नजे तो जो प्राय लुट प्रत्याय ठीक है अनेनिति प्रमीय ठीक इसकी विपत्ति की निर्वचना अब देखिए कारण है कारण कारण किसी न किसी कार्य का होता है व्यापार बद असाधारण कारणं कारणं साधकतम कारणं व्याकरण में आया मन क्रिया सिद्धो प्रकष्टोपकार पकारकम संयम साथ व्यापार असाधारण कारणं करण तो यह जो कर्ण हो गया प्रमाण तो उस कर्ण का कोई कार्य होगा तो प्रमा हो गई कार्य क्या हो गई कार्य हमारा उसी को बोलेंगे फल कार्य कुछ भी कहिए माने प्रमाण प्रति कर, प्रमाण प्रमाण से करणत्मगम्यवगम्यते मे प्रमा के प्रति प्रमाण क्या होता है कर्ण होता है क्या होता हमारा करण होता है इका प्रमीये अन्य निर्वचना प्रमाण प्रति कर्णव अवगम्यते कस्य प्रमाणस्य प्रमाण प्रमा के प्रति करण है इसलिए हमने करण में लुट प्रत्यय किया प्रमीयति प्रमाणम अब उसका परिभाषिक अर्थ करे की प्रमाण है क्या चीज उस प्रमाण से जायमान जो प्रमा है प्रमाण का तो लक्षण बता दिया प्रमीयति प्रमाणम सामान्य अर्थ कर दिया परंतु प्रमा क्या चीज है क्योंकि हमको जब कामला कामलादि दोष होते हैं यदि सामान्यत अर्थ किया जाए इंद्री जन्यम ज्ञानम मैने प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रमा तो जब भ्रम दशा में चक्षुराद इंद्री के द्वारा जायमान जो ज्ञान होगा वो भ्रमात्मक है इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि प्रमा की एक परिभाषा कह रहे हैं प्रमा है क्या चीज तो कह रहे हैं प्रमा इसे कहते हैं असंग्धा अभिपरीत अनधिगत विषया चित्त वृत्ति बोधस् पौर से फलम प्रमाह। पहले बताने जा रहे हैं चित्त वृत्ति मन कौन सी चित्र वृत्ति असन्दिग्ध हो मान संदिह शून्य हो विपरीत माने विपर्य माने संशय विपर्य विकल्प ये हो गए और अधिगत विषय विषयक स्मृति होती है तो अनधिगत कह दिया अनधिगत से स्मृति की अतिव्याप्ति हट गई इसका मतलब स्मृति प्रमाण नहीं है अनधिगत विषय स्मृति क्या होती है अधिगत विषयक होती है तो अनधिगत कहने से इस स्मृति में अतिव्याप्ति हट गई और अविपरीत कह देने पर भ्रम में अतिव्याप्ति हट गई और असंिग्ध कर देने पर संशय में अति व्या स्थान और वा पुरुष हो वैसे संदेह की निवृत्ति हो गई क्या हो गई हमारी है की निवृत्ति हो गई अतः असंग्ध हो और कैसा होना जो संधि रहित हो और कैसा होना चाहिए अभिपरीत तो हो मान स्वरूप अप्र, अप्रतिष्ठित अपने स्वरूप से प्रचित ना हुआ हो मिथ्या ज्ञान आत्मक ना हो और अनधिगत निश्चयात्मक ज्ञान का अविषय है स्मृति निश्चयात्मक ज्ञान का विषय है अतः यदि न भवति तदेव किमस्ति समाकम प्रमाण इसलिए असंदिग्धा अपरीता अनधिगत विषया मैनेसंद अपरीता अनधिगत से असंद अपरीता अनधिगत विषया क्या होगा चित्तवत्ती जो असंिग्ध अविपरीत अनधिगत जो चित्त वृत्ति है वही है हमारी प्रमा क्या है प्रमा है इसलिए अति व्याप्ती सबसे हट जाएगी नहीं हट जाएगी उसका नाम प्रमा है वह चित्त वृत्ति फलम यह पुरुष वृत्ति सा मुख्य है प्रमा इसलिए जो चित्त वृत्ति का फल है जो कहाँ रहेगा पुरुष वृत्ति पुरुष में रहने वाला मन पुरुष में रहता है जड़ में नहीं है। पुरुष वृत्ति ही या बोधा सा मुख्या प्रमा पुरुष में रहने वाला जो बोध है उसी का नाम है प्रमेश लिखा क्या लिखा उन्होंने देखो बोधा पौर से पौर से मन पुरुष वृत्ति ही यहाँ पौर से क्या करना है पुरुष वर्तती थी पौर से आत्ती बोधा सा मुख्या प्रमा बोध माने ज्ञान परमात्म ज्ञान बोध माने सामान्य ज्ञान कहोगे तो ज्ञान हुआ ब्रह्मात्मक भी ज्ञान लिए जाएगा परमात्मक इसलिए जब बोधा व प्रमाण से जन जो फल उसी का नाम है प्रमा दो एक तरह से व असनिकृष्टार्थ परिचित प्रमा ये सांख्य सूत्र है क्या कहना माने दोयोर एक दो एक तरस मान दो अथवा एक में भ्रमात्मक असन्निकृष्टार्थ जब रहेगा परिचिति होगा उसी का नाम क्या है उन्होंने लिखा है प्रमा क्या लिखा है प्रमा अब आगे लिखने जा रहे हैं ये प्रमा कल और इसका जो करण होगा तो क्या कहेंगे प्रमाण प्रमालम इति उसका जो साधन है वह क्या कहलाता है प्रमाण कहलाता है अब इस मायन का कहने का देखिए कि यथा क्या लिखने उसका जो साधन किसका साधन प्रमा का प्रमा क्या हुई असंधिग्धा विपरीत अनधिगत विषया चित्त वृत्ति बोधसा पौर से फलम प्रमा ये प्रमा हुई तत्साधनम प्रमाणम उसका जो साधन है उसे क्या कहते हैं प्रमाण कहते हैं तो आपने कह दिया पुरुष तुम्हारे असंगो यम पुरुषात तो संघ हो गया उसमें तो ज्ञान पैदा हो गया क्या हो गया हां ज्ञान पैदा हो गया तो कैसे उसको आप कहेंगे इनका कहने का कि है कि वह आप प्रतिबिंब है देखते यथा चंद्रमसा क्रियाम उप संक्रांतम चंद्रबिंबम अमलम जलम स्वयं चलवत यद्यपि इसी चंद्रमा में क्रिया नहीं है प्रतिबिंब में हिलने से उसमें क्या लगती है क्रिया दिखती है क्रिया के समय रहती है मतलब यहाँ नीचे जल हिलता है तो चंद्रमा भी हिलता दिखता है चलन विभा उसी प्रकार या बुद्धि जट है इसलिए चिति व्यापार उपसंकांत जो चिति प्रतिबिंब है वही यहाँ लेना है बुद्धि ही माने बुद्धि का ही नाम क्या लेना है व्ञान बुद्धि का जो व्यापार है इनके यहाँ ज्ञान बुद्धि अलग है ज्ञान अलग है इनका देवसायो बुद्धि तस्व धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य चार है ना इसके इसलिए ज्ञान अलग चीज है बुद्धि का धर्म है और न्याय में बुद्धि ही ज्ञान है यहाँ बुद्धि का धर्म ज्ञान है और न्याय में क्या है बुद्धि ही ज्ञान है क्या कहते हैं लो? वो लोग बुद्धि सर्व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर्नम वही कहने जा रहे हैं अतः यहाँ पर पुरुष जो बोध है वह प्रमाता तो एकदम चेतन शुद्ध है तो फिर जल पितम कैसे होगा तो कह रहे जी इसे असंगो यम पुरुष ध्यातीत ले लातीत ध्यान कर रहा है नहीं प्रतीत के कारण बुद्धि के कारण कह था कि पुरुष में वो वृत्ति है है उसमें नहीं क्योंकि प्रमाता तो असंग है इनके यहाँ पर भी इसीलिए कह दिया बुद्धि का ही रहे किसमें रहेगी बुद्धि में जब हमने यह लक्षण कह दिया प्रमा का कि की दो हो और लक्षण क्या विशेषण दिया अभिपरीत हो और क्या लक्षण दिया अनधिगत तेना संय विपर्य स्मृति साधने सुग ना अतिव्याप्ति अप्रसंग नाम अति ही अतिव्याप्ति दोष नहीं हुआ क्या नहीं हुआ अतिदाती रूप दोष नहीं हुआ किसमें दोष नहीं हुआ माने इसमें लक्ष्मण ब्रह्मात्मक ज्ञान में नहीं गया संदेहा ज्ञान में नहीं गया और स्मृति में लक्षण नहीं गया क्या नहीं गया इनको प्रमा नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इनको प्रमा नहीं कहेंगे अब उन प्रमाण हाँ इनका जो साधन होगा उसको प्रमाण नहीं कहेंगे और इनमें नहीं जाएगा इनको प्रमाण नहीं कहेंगे माने संशय का विपर्य और स्मृति का स्मृति का साधन कौन है संस्कार संस्कार को प्रमाण नहीं कहेंगे माने प्रमाण का लक्षण नहीं जाएगा जब साधन कहे तो संस्कार का नाम क्या नहीं होगा प्रमाण नहीं होगा और संशय कहा विरुद्ध एक अस्मिन धर्म नहीं विरुद्ध कोटिद्योगिक ज्ञानम संशया उस संशय का साधन कौन है दूरत्व आदि जो दोष हैं, उनको क्या नहीं कहेंगे प्रमाण नहीं कहेंगे और विपर्य कहते हैं, तस्मिन तदबुद्धि विपर्य तदभाव तत्प्रकार जो ज्ञान उसका ज्ञान का साधन कौन दो साधी उन दो साधी को भी क्या नहीं कहेंगे प्रमाण नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे प्रमाण नहीं कहेंगे नहीं। उनको प्र... और इनको प्रमाण नहीं कहेंगे उनको प्रमाण नहीं कहेंगे उसका जितना जो प्रमाण है संशय का स्मृति का इनका जो साधारण ज्ञान आदि उनमें अतिव्याप्ति नहीं हुई क्या नहीं हुई अतिव्याप्ति नहीं हुई उन्होंने बड़ा सुंदर संशय में उच्चत्वादि जो साधारण धर्म है संशय कहाँ होता है स्थानुर पुरुषों व उनमें दोनों में उस संशय का जनक कौन है उन दोनों में कुछ समानता थी उच्चत्व तो था क्या था ऊंचापन था कैसा था इसलिए उच्चस्त रूप जो साधारण जो ज्ञान था वह क्या था संशय का जनक था उस रूप जो साधारण धर्म ज्ञान जो अति व्याप्ति नहीं हुए साधन था कि इसका संशय का विपर्य का साधन दुष्ट इंद्रिय सन्निकर्ष माने दुष्ट इंद्रिय का विषय के साथ संकर्ष किसका है साधन विपर्य माने मिथ्या ज्ञान कब पैदा होता है जब दुष्ट इंद्री का सन्निकर्ष हो दोषयुक्त इंद्री का संबंध होना तब क्या होता है विपर्य है उच्च आदि साधारण धर्म का ज्ञान होता है क्या होता है संदेह है और कहने जा रहे हैं संस्कार से क्या पैदा होती है उनके अता उनमें एक कारण नहीं हुए क्या नहीं हुए इनको प्रमाण पद व्यवहार नहीं किया जाएगा अति व्याप्ति नहीं हुई और इनसे जन जो फल है उसमें भी प्रमाण की अति व्याप्ति नहीं हुई और इनके साधन में प्रमाण की अति व्याप्ति नहीं हुई क्योंकि संस्कार से जन स्मृति है उच्च स्वादी साधारण ज्ञान से जन्म हमारा संशय है और दुष्ट इंद्री सनिकास जन्म कौन है मिथ्या ज्ञान जिसे विपर्य कहते हैं अब इनकी संख्या कितनी है तो उन्होंने लिखा संख्या प्रतिपत्ति निराकरो ती त्रिविधम कितना है तीन है पहले तो लक्षण कह दिया प्रमाणम वह तीन संख्या है त्रिविधम वो कौन कौन है तो बताएंगे आप तुमान अनुमानम आप बचन चा तो किसी ने कहा और बहुत से प्रमाण का सर्व प्रमाण सिद्धत् यही संपूर्ण प्रमाण इन्हीं में अंतर्भाव हो जाएंगे वही कहने जा रहा है सबसे पहले उनकी संख्या बताई त्रिविधम कौन है तीसरो विधा विधा लिंग है तो तीस संख्या है तथा तो तीसरो विधा प्रमाण सामान्य उस प्रमाण सामान्य के तीन भेद हैं जो एक प्रमाण हुआ प्रमियति अन प्रमाणम इसे घट है उस घट के भेद कितने हैं सात सात प्रकार का रूप कह दो नील घटे पीत एक रक्त तो कितना हो जाएगा सात हो जाएंगे घट इतना ही हो पायेगा सात भेद हो पाएंगे मोटा छोटा करोगे तो अनंत हो जायेंगे तो उसी प्रकार माने तीसरा विधायस्य कस्य प्रमाण सामान्यस्य जो प्रमाण सामान्य है उसके तीन भेद है प्रमाण सामान्य की तीन विशेष भेद है वो तो कौन कौन तत्र प्रमाण सामान्य हुआ क्या हुआ त्रिविधम प्रमाण सामान्यम न तु तो न्यूनम ना पी अधिकम इत्यर्थः न तो उसमें अधिक संख्या है न ही कम संख्या मन अधिक कम संख्या की व्यावृत्ति कराने के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया त्रिविधम शब्द का प्रयोग किया किसका किया है त्रिविधम शब्द का प्रयोग किया है अब आगे लिखने जा रहे है क्या समय वन प्रमाणम संख्या भी हो गए तीसरो विधा इतन नहीं अधिकम विशेष लक्षणान्तरम माने विशेष जो लग... अभी अभी आगे बताने वाले हैं कि सामान्य दृष्ट का क्या लक्षण है अनुमान का क्या लक्षण है और आप वचन का क्या लक्षण अभी तुरंत मन एकद उपादी श्याम इधर शुद्ध का अभी अभी हम क्या करने वाले उसको उपपादन करने वाले है सबसे पहले कौन सा लिखने से सूझे कथमा पुनः तिस्रा विधा माना जो विशेष लक्षणांतर हैं उनको आगे उत्पादन करने वाले हैं सबसे पहले उसने पूछा कि कतमा तिस्रा विधा वो तो कौन कौन सी तीन विधाएं हैं तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया मैंने कतमा है और किस प्रकार है तीसरा ना कहे हैं वह कितनी या कितने प्रकार की हैं तो इत दृष्टम अनुमानम आप वचनचा ये तीन विधायक विधा है, है दृष्ट एक विधा है अनुमान एक विधा आप्त वचन एतच अलौकिक प्रमाण अभिप्रायण जी जो तीन विधान बताने जा रहे हैं ये कह रहे हैं लौकिक प्रमाण का अभिप्राय से योगी लोग तो अलौकिक अलौकिक नहीं उसको सब कुछ करे उनका भी विभाग नहीं करने जा रहे हैं लौकिक विभाग कर रहे है इस कारण योगी खंडन हो गए अब तो क्योंकि योगी तो इसमें आता नहीं है इसीलिए कहने जा रहे है एतच कथितम प्रमाणम तो कैसा है लौकिक प्रमाण लौकिक प्रमाणाभि प्राय आम विधात्री नाम ऋषि नाम अतीत अनागत वर्तमान जो वेद के विधायक जो ऋषि लोग है अथवा वेद के कर्ता विधाता ब्रह्मा जी है अथवा क्या मतलब विधाता माने पहले पढ़ने वाले और उनके बाद ऋषि लोग हैं क्या ऐसा है तो ये सब मंच दृष्टा है ये क्या करते हैं अतीत अनागत सबका प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो बीत गया उसका ये प्रत्यक्ष है और जो 100 साल होने वाला है उसको भी ब्याजी लिख के चले गए हैं तो अनागत का भी कर दिया और जो हजारों वर्ष पहले बीता कितने कितने युगों में उसका भी ब्याज जी ने लिख दिया तो अतीत का भी ज्ञान था उनको? अनागत का और इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों का ज्ञान था इंद्री जन्म भी था और इंद्री का भी ज्ञान था किनको व्यास जी को मतलब ऐसे जो ऋषि हमारे वो अतीत अनागत सबका और धर्म अधर्म सबको जान लेते हैं अब इन इनमें किस में उनका अंतर्भाव किया जाए प्रत्यक्ष में कि अनुमान में कि आप वचन में इसलिए कहने जा रहे हैं और कैसे होते हैं उसके लिए सुंदर कह रहे हैं आत्मनसो आद विशेष धर्म आ प्रतिभाव यथा निवेदनम माने आत्मा और मन के संयोग से विशेष धर्म से ज्ञानम उत्पद्य तदार समक्षते विपत्ति बड़ी सुंदर की है क्या की ग्रंथोपनिबद्ध अनुपनिबद्धेशु मने जो ग्रंथ में लिखी बातें हैं नहीं लिखी बातें हैं इनमें आत्मनसु संयोगात आत्मन का जब संयोग होगा और क्या होगा धर्म विशेषाच धर्म विशेष के कारण यति प्रातिभम जो प्रतिभा संपन्न जो ज्ञान होता है यथार्थ निवेदनम मन प्रतिभा से जाए मन का नाम प्रातिभम यथार्थ जो निवेदम ज्ञानम उत्पाद उस ज्ञान का नाम है आर्सक ज्ञान आरसक ज्ञान अलग चीज है हम लोगों का ज्ञान अलग है ऋषि लोग क्या करते इंद्री अतिद्री में बद्ध और अनुब्ध जो जानते हो मैंने जो जिसमें माने ग्रंथ में लिखी वो भी बातें जानते हैं और जो नहीं लिखी है वो भी जानते यही है ऋषियों का आरस मंत्रो दृष्टि हाँ रे सया हा इसीलिए कहा जाता है अतः वही कहने जा उनको काना होने पर वो देख सकते हैं आप नहीं देख सकते काना होने पर रूप देख पाएंगे अब वो भी देख सकते हैं ऋषि लोग ये उनकी क्या है विशेषता है वही कहने जा बुद्धि ये सबका इसलिए ए इसमें लक्षण जीव नहीं करेगा जो प्रसिद्ध पादारी उनका ये लक्षण नहीं जाएगा व्याप्ति हो जाएगी इसलिए का तच्चा लौकिकम प्रमाणम प्रमाण त्रय वाध्या विधानम लौकिक प्रमाणाभि प्रायण योगारण जनान जो योगियों से भिन्न जन है न उनके लिए प्रमाण की बात है और योगियों के लिए तो कोई प्रमाण की बात है नहीं वही कहने हैं योगी ज, योगी जन भिन्न साधारण जना नाम यानी प्रमा जो योगियों से भिन्न जो हम सब लोग साधारण प्राणी हैं उनकी प्रमा के जो कर्ण उनका विधान किया गया है असाधारण असा जन ज्ञान उपयोगी यह प्रमाण तीन है क्या है तीन है वही एत चल लौकिक वही प्रायण लोक वित्पादनार्थात शास्त्र अत्रधिकारात फिर क्यों यहाँ लिख दिए लोक में लौकिक बातें हैं लोक में उन्हें शास्त्र में क्यों लिखी गई उस पर करें लोक वित्पादनार्थवात जो लौकिक हम लोग प्राणी हैं उनकी वित्पत्ति उनमें कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाए उनको अधिकल्थ मान लोक वित्त लोक की विपत्ति कार्य कारण भाव अच्छा ज्ञान पैदा करने के लिए मैं लोक वित्पादनार्थत्वात शास्त्र से शास्त्र क्या करता है साधारण जन बोध का प्रयोजक है संपूर्ण प्राणियों को भी क्या हो ज्ञान हो जाए क्योंकि शास्त्र अत्यंत सरल है सब का उपकार करना चाहता है इसलिए लोक व्यपादनार्थत्व लोपोपकार का लोप का उल्लोक का उपकारक जो शास्त्र है शास्त्र अत्र अधिकारा माने जो शास्त्र साधारण जन बोध प्रयोजक जो शास्त्र है उसी लौकिक प्रमाण त्रय से अत्र प्रकट शास्त्र अधिकारा मन वही जो लौकिक जो थे उन्हीं तीन प्रमाणों का यहाँ पर वर्णन किया गया क्यों किया गया शास्त्र लोक के कल्याण के लिए है योगी तो हो ही चुके हैं मुक्त उनको क्या करना है इसीलिए कहने जा रहे हैं लोक विदनाथ शास्त्र से तस्वी अत्र तत्र मन शास्त्र से शास्त्र प्रयोजन लौकिक प्रमाण त्रय अत्र मन अस्म कारिकाया कि अधिकारमन निरूपण योग्यवाद अधिकारमन निरूपण अधिकार के योग्य इत आस विज्ञान बोलिए आर्स जो विज्ञान क्या चीज है योगिनार्ध स्रोत सां दुव्युत्पत्ति कहने जा रहे हैं योगिना आर्स विज्ञान और ऊर्ध स्रोत शाम ऊर्ध्व विषय बही श्रोता तत्व स्रोता वृत्ति प्रवाह ये शाम तेम माने विषय से परे भी चले जाते हैं इंद्र से परे भी चले जाते हैं उनका ऊर्ध्व श्रोत माने बहना पानी होता है ना वृत्ति प्रवाह इसलिए कहते हैं ऊर्ध्व किसके अपेक्षा ऊर्ध्व विषय माने विषय के बगैर ही ज्ञान कर ले तात्पर्य है बही परे तत्व श्रोता मन वृत्ति प्रवाह उनका विषय से अतिरिक्त स्थल में भी बुद्धि का प्रवाह चलता है जिनका ऐसे जो योगी हैं योगी संबंधी आर्थ विज्ञान जो योगी हैं जो ऊर्द स्रोत शाम योगी विज्ञानम उनको क्या होता है आर्थ विज्ञान होता है ना लोक वित अलम और ऐसा जो विज्ञान है वह लोक को कुछ लाभ होने वाला है कहा जल्दी वो इसलिए न लोक अलम वह जो ज्ञान है वह लोक के वित पादनाये अलम समर्थो न वर्तते तत्व विज्ञानम जो सामान्य जन बोधनाय न समर्थम माने जो बड़ी बड़ी महापुरुष बातें करे सबकी समझ में नहीं आने वाली वही बात उन्होंने लिख दिया न लोक वित्पादनालम आर्थ जो विज्ञान है वो सबके बस की बात नहीं है उनको विपादन करने के लिए पहले योग्यता संपादन करने के लिए उपाय चाहिए वह उपाय रूप में हमने तीन प्रमाण बताए इनसे जब उनमें योग्यता आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा वो एक न लोक वित्पादना अलम माने समर्थम अलम के उन चतुर्थी व्यक्ति होती है न लोक विदना समर्थम तत्व तो जो योगी सम्बन्धी आर्थिक विज्ञान है वो सामान्य सामान्य जन बोधनाय न समर्थम सामान्य जन की बुद्धिगम्य नहीं होता है इसलिए उन्होंने कह दिया सदपि न भीतम भी वो विद्यमान है पार्थ विज्ञान है फिर भी उसको यहाँ नहीं कहा क्यों अनधिकार उपयोग भावात इसे कोई अधिकारी नहीं कोई उपयोगिता नहीं है इसीलिए हमने उस आर्थ विज्ञान के बारे में यहाँ हम कहने नहीं जा रहे हैं यहाँ लौकिक जनाभिप्रायण तीन प्रमाणों की यहाँ क्या की जा रही है चर्चा की जा रही है कितना सुंदर कहते हैं किसके लिए तीन प्रमाणों की जो चर्चा क्यों उत्तर भरा प्रज्ञा संपन्न है उनको तो कुछ करना नहीं है अपने आप सभी विषय को प्राप्त कर लेते हैं जो आर्थ विज्ञान होते हैं वही कह लिखा किसी आचार्य ने प्रशंत भास में कि आर्थ विज्ञान प्रस्ताव प्रस्ता... देव ऋषिणाम कदाचिदेव लौकिका नाम यथा कन्या का शो में भ्राता, जन भ्राता क्या लिखा तुम्हारा लिखा है भ्राता अजंता हृदय में कथियती इत्यादि कभी कभी वह जो विस्तार देवरतियों को कदाचित किसी किसी लौकिक प्राणियों के उत्पन्न हो जाता है कोई कन्या कहती है शो में भ्राता मैंने कल हमारे भैया उत्पन्न होने वाला कैसे पता चलेगा कभी कभी किसी किसी कार ज्ञान हो जाए कहने हृदयम में कथित ऐसा मेरा हृदय बोल रहा है शह में भ्राता वही कहने जा रहा है ऐसा उत्पन्न होगा तो कैसे कह दिया उसने माने कभी कभी किसी किसी को ऐसा हो जाता क्या ऐसे कह रहे हैं परंतु सबको ये नहीं कदाचित भवती माने किसी किसी का हो सकता है जब बुद्धि सत्व का अत्यंत प्रकाश होता है तो ये सब बातें क्या होने लगती है प्रकट होने लगती है सर्वदा नहीं होता कदा कदाचित भवती तत्व अब कहना ठीक कोई बात माभूत न्यूनम अधिकम तो कसमान न हो चलो ठीक है कम मत मानिए तीन से कम मत मानिए चार हो सकता है पांच हो सकता है छह हो सकते क्या दिक्कत है तीन से कम मतमान हो त्रिविदम मतलब अंतिम संख्या आगे वाले कोई संदेह कर सकता है तो आपने कहा न्यूनम न अधिकम हम आपसे कह रहे हैं कि भाई अधिकतम अधिकतम क्या करिए तीन से कम मत मानिए अधिक का क्यों निषेध करने जा रहे हैं अधिक का निषेध करने के वही पर लिखने जा रहे हैं एताद सियाद आशंका कि कथ्यती की न्यूनम मत कम हो अधिकम तुकमा न भवति अधिक क्यों नहीं होते उसकी वित्पत्ति करने जा रहे हैं संगीरंते इति प्रतिपादिना सम उपसर्ग पूर्वक प्रतिजाने अर्थ में गृह धातु गृह है ना तो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा अर्थ में समाह प्रतिजाने जाने सूत्र इस समक जो गृह धातु प्रति जाने अर्थ है समोपस लग जाएगा तो आत्म पद बन जाएगा इस हाँ सूत्र समाह प्रतिजाने क्या सूत्र है जैसे अनिपराभ्याम अन, अन, क्या सूत्र है जे है क्या हो जाता हमेशा आत्मने पद हो हाँ यही होगा जयते होगा नहीं, नहीं होता हाँ आप सूत्र भी बोल रहे हैं पराप्याम दी और बी पर उपसर्ग से परे जी धातु तो हमेशा आत्मने होता है जयते पर ऐसे ही जयत होता है क्या होता है लोग कहते हैं कैसे लिख दिया सत्य में व जयते होना कहते जयती हो होना चाहिए ये संदेह बैठा सत्य में वह जयते वो तो होगा परन्तु तो श्रुति का वाक्य है इसीलिए लिख दिया गया वहाँ पर नोट में सत्य में व जयते क्या लिखा है सत्य में हो जाते उसी पर वित्पत्ति का सं मैं संदिग्धा भवंती प्रतिवादीना ये तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर उपमा, दी कि तीन हैं परंतु प्रतिवादीना उपमान आदि नी मानो जो प्रतिवादी है कौन गौतमादी उन्होंने उपमान को भिन्न तीन से अतिरिक्त क्या मान लिया उपमान प्रमाण को मान लिया उस पर कह रहे प्रतिवादिना गौतम आदया मन गौतम आदियों क्या होता संदेह होता है उन पर ये कह रहे हैं प्रति जानी प्रतिजानते मैं लोगों की प्रतिज्ञा कितने उनके यहाँ प्रमाण है उस प्रतिज्ञा से हमारे यहाँ विचारना होने लगे इसलिए अधिक संख्या विच्छेद करना है संग्रंते मैं प्रतिजानते जानते प्रति जान जा... जा... क्या जाना बनता है ना प्रतिजानते प्रति जानते जानते जानते जानते नहीं जानते अतादेश हो जाता अनर, ना, अतादेश हो जाए, है जाए बहुवचन बनता है प्रतिजानते प्रतिजानते प्रति जानते क्या मनेगा जान छोटा ना बोलना प्रतिजानते जानते संग प्रतिजानते के प्रतिबादी न उपमान आदि उपमानदी नी उनको आदि प्रमाणों की गौतमादि प्रतिज्ञा करते हैं उनकी निवृत्ति संधि होने लगेगी इत आहा सर्व प्रमाण सिद्धत्वा इन तीनों में ही सही प्रमाण आ जाएंगे हमारा इसलिए अधिक संख्या नहीं लेनी है मन प्रमाण से मान सर्व प्रमाण का अर्थ हम ले कर येषु मैं त्रस्व दृष्टाचन शु सर्व प्रमाणा सिद्धवाद किया अंतर्भा शब्द का अंतर्भा सिद्धौ सर्व ये सांग यंग सूत्र मैने सिद्धौ क्या लिखो न माने त्रिविध प्रमाण सिद्धो तीन प्रमाणों की सिद्धि होने पर सर्व प्रमाणा नाम प्रमे व्यवस्था सिद्ध हो जाएगी अतः ना आधिक सिद्धि ही पृथक प्रमाण की सिद्धि कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए कहा अतः हाँ तीन ही प्रमाण हुए कितने हमारे प्रमाण हुए ही। तीन कौन कौन तीन प्रमाण हुए तीन। मैने दम अनुमानम और आप्त बचनम दृष्ट ऐसी लेना है प्रत्यक्ष अनुमान से माने व्याप्ति ज्ञान वही हुआ और आप्त बचन शब्द प्रमाण तीन प्रमाण ये मानते हैं और तीन प्रमाण कौन मानता है योगी वो जी जितने मानते हैं तीन प्रमाण वृत्ति के तीन वेदना प्रमाण कौन कौन उसमें कौन कौन पाँच वृत्ति है विपरीत है प्रत्यक्षानुमान प्रत्यक्षानुमान ना पहले वही पहलेमाण वृत्ति है ना तो उसी वृत्ति क्या भेद वृत्ति के तीन सब स्वामी भूल गए अत हाँ। प्रमेपादन आया किसकी प्रमाण की आवश्यकता किस लिए होती है प्रमे की सिद्धि के लिए प्रमाण की जो आवश्यकता है प्रमेह की सिद्धि के लिए होती है किसके लिए होती है सिद्धि का कहना अथ प्रमेय विपादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम जो प्रमेय की विपादन के लिए प्रवृत्त जो शास्त्र है कस्मात् सामान्य सामान्यतो विशेषतस्तो लक्ष्य माने वा कैसे प्रमाण है जो प्रमेय की विपादन के लिए प्रवृत्त जो शास्त्र है स्मात प्रमाण किस कारण से प्रमाण है अतः सामान्यतः हाँ भी लक्ष्य अविशेषत लक्ष्यती तो नहीं बंद करेंगे चलो विशेषत दोनों ने सामान्य भी लक्षण बताएंगे और विशेष भी इसीलिए कह रहा सामान्यतः सामान्यत हाँ और विशेषतः लक्ष्य ये किम लक्ष्य प्रमेय सिद्धि ही कस्मात होती मान प्रमेय की सिद्धि मानपादनाय प्रवृत्तम शास्त्र कस्मात प्रमाण क्यों प्रमाण क्योंकि क्यों उससे प्रमेय की सिद्धि होती है इसलिए वह प्रमाण है प्रमेय यहा प्रमेय सिद्धि अतए तमाणम क्योंकि प्रमाणाधी य तो ही प्रमेय अवगति प्रमाणाधीन प्रमेय की अवगति प्रमाण के अधीन अतः प्राधान्यूपण करना आवश्यक है प्रमाण का प्रमेय का पहले प्रमाण का प्रमेय तो कई दिन जितने थे उनका एक ही लक्षण बाद में बताएंगे परंतु यहाँ विशेषता सामान्यता एक ही साथ दोनों बताई जा रहे हैं प्रमेय के वहां तो गणना मात्र बताइए प्रमेय के विषय में अब प्रमाण के विषय में क्या बता रहे हैं लक्षण भी बताने जा रहे हैं और उसका फल क्या बता रहे हैं वो भी बता रहे है इसीलिए पहले सामान्यता विशेषता लक्ष सामान्यता क्या हुआ प्रमाण प्रमीयति अनिनीति प्रमाणम हो गया विशेषता क्या था दृष्टम अनुमान आगे तो प्रति हाँ प्रति विषया जैसा आयो दृश्यम तम तलिंग लिंग पूर्वका वचनम बता रहे थे हम शाद इतना यहाँ तक हो गया था ना प्रती ही यहाँ पूरी कार्यका कर दिया जाए थोड़ी बची सा आर्या अर्थ क्रुरोधे नर्या मान आर्या छंद युक्त या कारिका आर्या छंदयुक्त जो ये कारिका है माने आर्या छंद बुद्ध जो कारिका है उसमें पहले क्या लिखा गया है दृष्टम अनुमान वचन च फिर क्या लिखा दो बाद में सर्वप्रमाण इष्टम इनका कहने का है की जो उन्होंने जो एक पाठान पूर्वी उपेक्ष है विपरीत क्रमेण कारिका में क्यों लिखा क्योंकि पहले क्या लिखना चाहिए था प्रमाण आधी नीचे वाला पहले लिख देते और ऊपर वाला बाद में लिखते आपका कार्यिका में क्या है पूरा कार्य का वही चाहिए हाँ माने नीचे वाला ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला नीचे कर दे विभाग को बाद में लिखना चाहिए सामान को पहले लिखना चाहिए हाँ तो जो इसी तो उल्टा क्या होगा हाँ तो ऊपर वाला नीचे कर दिए नीचे वाला ऊपर कर दिए तो हम भी ख रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा विपरीत क्रमो तो कहे पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान वही कहने जा रहे हैं इति दो प्रकार का जैसे यवागु अग्न जो होती यवागुम पचती एक यज्ञ करना है यवागु बोलते हैं लक्ष्मी को हलवा को तो यज्ञ इत्यादि में जो सब होते है ना इनमें कोई विशेष तमाम ये जो सामग्री नहीं लगती कभी किसी में लगता है दूध का ही हवन होता है केवल कभी हलवा से ही हमन होता है कभी केवल लकड़ी से ही हमन होता है ये जो सब जो हम लोग जव का तिल का चावल का तीनों मिश्रित करते हैं ये सब स्रोत याग में सब नहीं होता वो तो अलग अलग एक विशेष से ही हो ये सब कौन है स्मार्थ यज्ञ में सब होता है वहाँ तो एक एक जो होता है, सही है ही है।, जो एक हाँ, है।, वो सही है वो तो सही है सही है अपने मठ की व्यवस्थापक है तो यहाँ तो यहाँ उन्होंने कहा अग्निहोत्रम जो होती यवागुम पचती यवागू पाग अग्नहोत्र के लिए है और उसने पहले अग्नोत्र कर दी फिर व्यर्थ हो जाएगा इसलिए वहां क्या होता क्रमाद अर्थक क्रमो बलि तो पहले आ जाएगा यवागुम पचति अग्नोहोत्रम जो होती ये क्रम आ जाएगा क्या जाएगा इसी क्रम से यहाँ भी कहने जाए पाठक क्रम अनादृत्य अर्थक क्रमेण व्याख्या क्रम के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है व्याख्यान किया गया है क्या किया गया अर्थक्रमाद अर्थक्रमानुरोधे न अर्थाति सूत्र जयमिनी का है क्या सूत्र है अर्थाच पाठक क्रमाद अर्थक्रमो बलियान इति न्याय न ये हो गई चौथी कार्य संपन्न हो गई कल हो पाएगा प्रति प्रमाण विशेष लक्षण अवसरे प्रत्यक्ष से प्रमाणेश ज्येष्ठवादी तदधीनवाच तद अनुमान सर्ववादीना अभिप्रतिपत्ते तदेव तब्ति इनका पांचवी कारिका का अवतरण करते हुए वाचस्पति मिश्र लिख रहे हैं सम्प्रति प्रमाण विशेष लक्षणावसरे तीन प्रमाण सामान्य प्रमाण तो का लक्षण हमने बता दिया अब जो तीन प्रमाण हैं दृष्ट अनुमान आप्त वचन आप सर्वप्रथम सर्व पांचवी कारिका में प्रति विषया देवसायो दृष्टम यह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण लिखा गया है हम कहते हैं पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का क्यों लक्षण लिखा अनुमान का लिख देते आप वचन का लिख देते किसी का लिख देते वहाँ तो मुनि की इच्छा ही नियंत्रित है उस पर उन्होंने कहा कि नहीं इसमें युक्ति दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का पहले निरूपण आवश्यक है क्यों प्रत्यक्ष से प्रमाणेशु ज्येष्ठत्वात्थ सर्व मान लो जहाँ सर्व पाठ हो तो माने जितने प्रमाण है अत्यंत दार्शनिकों के सब जगह पर पहले नंबर एक में प्रत्यक्ष ही आता है इसलिए सबका वो ज्येष्ठ है बड़ा भाई है इसलिए ज्येष्ठ का पहले आदर करना आवश्यक है एक बात दूसरा क्या है कि ज्येष्ठ तो है ही और उसके अधीन ही हमारा व्याप्ति ज्ञान है उसके अधीन ही सादस्य ज्ञान है श्रवण इंद्री के अधीन शब्द ज्ञान है पद ज्ञान है तो पद ज्ञान श्रवण इंद्री अधीन है और व्याप्ति ज्ञान भी क्या है हमारा चक्षुर इत्यादि इंद्रिय अधीन है और सा दृश्य ज्ञान ये जो तीन आगे अन्य अन्य मतों आचार्यों के मत में हैं। सब कि, सब है वो सब के सब किसके अधीन है इसलिए कह रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन अन्य प्रमाण है इसलिए पहले सबका उपजीव्य हो गया इसलिए पहले प्रत्यक्ष का लक्षण करना एक बार अधीनचा और अनुमानाधीन अन। ये प्रत्यक्ष में किसी को विवाद नहीं है पूर्ण जगत का हर प्राणी शरीर को आत्मा कहने में किसी का विरोध नहीं है शरीर का आत्मा कहने पर कोई विरोध है परंतु या आत्मा हो नहीं सकता आत्मा के स्वरूप में विरोध है आत्मा कहने हमको कोई विरोध नहीं है आत्मा का स्वरूप मानने पर क्या है सब विरोध है आत्मा कहने में कोई देव तो होते ही प्रती थी सबको परंतु विरोध किसमें है आत्मा का स्वरूप में विरोध है आत्मा अस्ति, इतना नास्ति विवाद आत्मा है इसमें किसी को विवाद नहीं है कैसा है ये झगड़ा सम? आत्मा तो है ही है कौन कहता मैं नहीं उसी प्रकार कहने जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणन तो सर्व अंगीकृतम प्रत्यक्ष प्रमाण सब लोग मानते हैं कुछ लोग अनुमान नहीं मानते का अनुमान मानता है इसलिए कह रहा है अनुमान आदिनाम सर्वादीनम मान जो अनुमान आदि है उन संपूर्ण वादियों तो में आ संदेह है परंतु यहाँ क्या है प्रत्यक्ष में अब प्रतिपत्ति कोई संदेह नहीं है अनुमान आदि तो संपूर्ण लोगों का भ्रम हो सकता है माने परंतु सर्ववादी ना माने जितने हमारे हैं सात विरोधी लोग हैं वो सब के सब क्या मानते है वादी प्रतिवादी अब उसको प्रत्यक्ष में कोई विरोध नहीं है तदेव तावत इसलिए सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करने जा रहे हैं प्रतिवसाय प्रतिविषिया दृष्टम त्रिविधम अनुमानतल लिंग लिंग पूर्व पूर्वकाम आप्त श्रुतिराचनंतु दृष्टम प्रतिविषी अद्यवसा तो दृष्टम हो गया लक्ष प्रतिविषी हो गया लक्षण दूसरा क्या कहने जा रहे हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तीन प्रकार का अनुमान है शेषवत पूर्ववत सामान्यतो ऐसा तीन करेंगे उनका लक्षण क्या अनुमान का तल लिंग लिंगी पूर्वकम लिंग माने हेतु लिंगी माने हेतु मान हे माने, हे माने साध्य यहाँ अर्थात लिंग लिंगी का जो व्याप्ति ज्ञान हुआ लिंग और लिंगी के बीच में कौन संबंध है व्याप्ति इसलिए इसका मतलब हुआ तल लिंग लिंगी पूर्व में व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम अनुमानम अनुमानम उसका होगा तल तल लिंग लिंग पूर्वकम पूर पूर किसका लक्षण है अनुमान का और आप वचन का लक्षण है आप तस्ति ही आपका लक्षण क्या है आप तस्ति ही आपन का लक्षण है अब सर्वप्रथम बताने जा रहे हैं इसका विवरण करने जा रहे हैं अत्र दृष्टम इति लक्ष्य निर्देशा माने एक लक्ष्य होता है एक लक्षण होता है तो लक्षण क्या करता है लक्ष्य को इतर से व्यावृत्ति करता है बताएंगे सब अतः लक्ष्य निर्देशा परिशिष्टम तू मन प्रतिष्य व्यवसायो इति लक्षणम कल लक्षण का क्या स्वरूप होता है सामान्यतः हम लोगों ने पर दीपिका में व्यावृत्तिर व्यवहारो वक्षण से प्रयोजनम ये क्या बताया केवल विवच्छेद ही व्यवहार बताने जा रहे हैं। मैंने समान सजाति विवच्छेद लक्षणार्थ उन्हें लक्षण से प्रयोजनम किम समान सजातीय से विवच्छेद कर देना यही किसका प्रयोजन है लक्षण का प्रयोजन है समान जाती और समान हो गया और असमान मन समान जाति से और असमान जाति से विवच्छेद करना विवच्छेद माने व्यावर्तन करना विभज करके लक्ष्य की स्थापना करना माने अलग करके लक्ष्य की स्थापना करना यही लक्षण करने का प्रयोजन है लक्षण क्या करता है अपने लक्ष्य को सजाति से एवं विजाति से अलग करके दिखा देता है क्या कर देता है अलग करके दिखा देता है तो लक्षण का लक्षण क्या हुआ बता सकते हैं आप समान असमान जाती विवच्छेदत्व लक्षणत्व ऐसे माने अति अव्याप्ति असंभव दो सत्र शून्य लक्षण लक्षण यहाँ लक्षण लक्षण नाम सामान जातीयेदक लक्षण लक्षण ये सब याद करके कर रखना चाहिए इति लक्षण शब्दार्थो अने ज्ञापित लक्षण शब्द का अर्थ है लक्षणम मैंने वितरी की वही कहने जा रहा दोनों की व्यावृत्ति करेगा उन्होंने तो कहा दो हेतु क्यों दिए हो कह समान जाति भाजपा हमारा कह दिया गोर लक्षणम या गोर गाद मतम गोर लक्षण तो पशु तीन सजाति जो गो के कौन भैंस इत्यादि उनसे सजाती से व्यावृत्ति हो गयी जाति कौन थे पेण आदि उनसे भी व्यावृत्ति जब मत तो कहा तो गो के जो सजाति पशुत्वन कौन थे अथवा प्राणी त्वेन हम सब हो गए उनसे भी अलग कर दिया और प्राणी शून्य त्वेन विजाति कौन हो गए पत्ता ईड वृक्ष उनसे भी किसको अलग कर दिया गो को कर दिया मत तो इन्होंने इतना कहा इतना ही लक्षण कहा जाए सजाति मात्र शब्द का प्रयोग करें अभिजाति शब्द का न कैत्र उनका नीलो नीलन नीलम तदुत्पलम नीलोत्पलम यह प्रयोग है इस विशेषण व्यावर्तक भी तो होता है विशेषण क्या करता है स्वाइरेभ्या व्यावर्त विद्यमान सती इतर व्यावर्तकत्व विशेषणत्व क्या करता इतर से व्यावर्तन करता है इसकी तरह से सजाती मात्र का व्यावर्तन करता है इसलिए उसे विशेषण में अति व्याप्ति वारण आया उसने कहा असमान जाति से भी व्यावृत्ति करना सजाती से भी करना है और असमान जाति वाले से भी करना है तो कह इतना ही कह दो कि समान जाति कर दो असमान जाति हटा दो तो कह रूपम गुण रूपम यहाँ पर भी रूप क्या बोले गुण ये क्या करता है विजाति द्रव्य विवच्छेद है विजाति जो द्रव्य उसका रूप गुण विवच्छेद करता है उसमें अतिव्याप्ति वारणाय कहना चाहिए सजाति से भी होना चाहिए तो सजाति से गुण भेद नहीं कराता है किसी कराता है जाति से।, से और निरुपन किसे कराता है सजाति से, से। सजाति से कराता है केवल विजाति से नहीं।, नहीं इसलिए इन दोनों की व्यावृत्ति कराने के लिए इस लक्षण में क्या कहा समाना समान जाती विवच्छेद विवच्छेद विवच्छे जनकत्व लक्षण लक्षण अर्थ किया अब सबसे पहले प्रति विषया व्यवसाय लक्षण लिखा है ना। इसमें प्रति विषया व्यवसाय समस्त पद है उसमें एक अवय है विषय फिर वो जब विषय ज्ञान तब प्रति विषय का ज्ञान हो तब अवध्यवसाय का ज्ञान हो सर्वप्रथम यह लिखा इस लिखा अवयवा लक्षण घटक जो शब्द हुआ हमारा प्रति विषया व्यवसाय उसका जो अवयव अर्थ हुआ जो विषय उसकी वित्पत्ति करते हैं यही विपत्ति इन्होंने वहां भी की है पर भावती टीका यही अक्षर सा ही लिखा विषय शब्द का विष्णुवंती विषय अनु अनु अनुबनती स्वयं रूपेण अनुरूपणीयम कुरंती विषया विषय शब्द की वित्पत्ति क्या है विष्णुवंती विष्णुवंती का अर्थ क्या है सिंह बंधने धातु से होता है सिंह बंधने धातु से कौन क्या होता है, है। सर। पूर्वक बंधने धातु के वचन क्या बंधता सुनो विष्णोती विष्णुता विष्णुवंती विष्णु है ना कौन धातु पहले स्वादिव्या पहले धातु कौन है स्वादिव्या सुनु सुनोती सुनता उसी यहाँ पर सी लगा देना सी बंधनी है अभी लगा दिया हुआ विष्णुवंती किम विष्णुवंती विषयम आप एक बार किसी को आकर्षित हो गए तो आपका मन वह विषय आपको खींच ले जाता है आप जाना नहीं चाहते परंतु तो वह विषय आपको खींच ले जाए विषय की विशेषता होती जैसे आपने मीठा खा लिया सुंदर जाकर किसी दुकान में तो आपको वह जो मिठाई की सुंदरता आपकी आंस बार बार याद दिलाएगी वो खींच ले जाती है हम लोग किसके अधीन है विषय तंत्र हो गए वस्तु तंत्र है ज्ञान क्या होता वस्तु तंत्र है। वही कहने इसलिए कहने जा रहा माने विषयम जो विषयी व्यक्ति होते हैं उनको अनुबंधनती माने बांध लेते हैं विषय क्या करते हैं उसके बिना लथ जाती आदमी के मन नहीं हटता नहीं होता ऐसा करके वही कहने जा रहा है विष्णुवंती कम विषयम वो विष्णुवंत करके अनुबंधनती किस रूप से अनुबंध कर लेते हैं अपने अनुसार उसको का चलाते हैं आपके अनुसार नहीं स्वरूप अपने रूप में उसको बांध लेते हैं अपने अधीन कर लेते हैं ये विषय का स्वभाव कितना सुंदर लेकिन स्वयं रूपेण निरूपणियम करवंती लाल है तो आपको लाल ही कहना पड़ेगा उस विषय का इसको सफेद हम नहीं कह सकते हैं अपने अनुसार ही निरूपण कराता है इसलिए स्वेण रूपेण निरूपणीयम करवंती अंतिम अर्थ हुआ माने स्वीन रूपेण निरूपणी कुरंती विषया मान जो अपने रूप से ही अपना निरूपण करा ले वही क्या है विषय है विषय के आधी नहीं है विषया के विषया पृथिव्यादय हाँ मैंने विषय ज्यादा पृथ्व्याधि विषय न सा चाह पृथिवी त्रिविधा कौन सी नषयस्तु विषय तू विषय मृत पाषाण आदि तरह संग्रह पढ़ ली भाई इसलिए हम याद दिला रहे उसका उपयोग हो जाए तो वहां लिख दिया पृथ्वी आजय और सुख दुख अन्य अन्य तो यह सुख भी क्या है विषय है दुख भी क्या है विषय है इसलिए विषया पृथ्वी आद वाय विषय हुए और सुखादया अंत कर्ण वाले विषय हुए इसलिए विषया पृथिव्यादया और सुखादय माने विषय शब्द से केवल स्तूली विषय नहीं लेना है दोनों विषय लेना है माने जो हमारे अंत कर्ण वृत्ति भी लेना है और पृथ्वी आधी दोनों विषय लेना है आप बताने जा रहे हैं अस्मदादी नाम अभिषया कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोगों के विषय नहीं है योगी लोगों के विषय है इसलिए कहने जा रहे हैं अस्मदादी नाम अभिषया त्र लक्षण या योगी नाम ऊर्ध् सूत्रसाम च विषया हम लोगों के अभिसया परमाणु हम लोग उसका विषय नहीं कर पा रहे योगी कर लेगा तो हमारे अभिषय हैं तो किसी के वो विषय है। जा हैं। वही कहने जा रहे हैं कोई यह ना सोचे स्थूल विषय लेना या है केवल विषय से तो केवल स्थूल नहीं लेना है आप भी तो सूक्ष्म में भी लेना है हम लोगों के जो केवल स्थूल और सूक्ष्म भेद से अनेक प्रकार के विषय है। हैं। ये लिख रहा है अस्मदादी नाम अभिषेक्ष तन मात्र लक्षण लक्षण से योगी नाम वो विषय है इसलिए दो बार वित्पत्ति की विषयम विषयम प्रतिवर्तते प्रतिवर्त कोई विषय न छूटे चाहे योगियों का चाहे भोगियों का सब विषय उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए इसलिए क्या लिखा विपसा किया गया विषय विषयम प्रति इसीलिए कहा सूक्ष्म भूतात्मक है जो तन्मात्राए सूक्ष्म भूतात्मक है, भूता है। तन मात्रा से लेना सूक्ष्म भूत पंच तन्न मात्राएं उनको कौन जान सकता है जो और हम लोग क्या जानेंगे उनसे उत्पन्न जो पृथ्वी जल तेजवायु को इसीलिए उनका हुआ तन्न मात्राए हो गए सूक्ष्म विषय और ये पृथ्वी आदि क्या हो गए स्थूल विषय ये तन्न मात्र लक्षण ये हो गया सूक्ष्म विषय इनका अन्वय करना है अस्मदादी नाम अभिषय तन्मात्र लक्षण कौन योगी नाम ऊर्जा सां विषय वो तन्मात्र आदि जो पंच तन्न मात्राए वह योगियों के क्या हो गए विषय हो गए और विषय पदे निगृहते अब विषय पदार्थ का निरूपण हो गया अब अभिषय अमारे तन मात लक्षण अभिषय और योगी नाम ऊर्द श्रोत नाम च विषया वो विषय है ये तो विषय शुद्ध का निरूपण होगा सूक्ष्म स्तूल दो प्रकार के विषय है अब प्रति विषय किसे कहते हैं इस पर लिखने जा रहे हैं विषय विषय प्रति प्रति विषया विषय विषय प्रति वर्तमान अभिहितम तन इंद्रिया नित्याग बताएगा मैंने प्रत्येक विषय के, के प्रति जो वर्तमान उसका नाम प्रति विषय मान प्रति विषय शब्द का अर्थ है इंद्रियम विषय के प्रति कौन जाती है इंद्रियम इसलिए प्रति विषय शब्द का अर्थ है इंद्रियम कितनी इंद्रिया इनके यहाँ एकादश उन एकादश में पांच इनकिया ज्ञान इंद्री है छह एक उभयात्मक है और पांच कर्म इंद्री है तो यहाँ मान लीजिए वही विषय के तोन वो एक ज्ञान इंद्री पकड़ना हम लोगों को तो ज्ञान इंद्री ज्ञान इंद्री है कहा ज्ञान इंद्री पांच ज्ञान इंद्रिय नहीं जानते आप सोत्रा धान, ग्राणा, ग्राणा, तो बस तो, तो ज्ञान इंद्रिय है पाँच कर्म इंद्रिया पांच कर्म इंद्र इसलिए आप कौन सा विषय को कौन जानती है ज्ञान इंद्रिय वही विषय को प्रत्यक्ष करती है और मन को भी पकड़ना है इसलिए उन्होंने कह दिया विषयम विषयम प्रति क्या लिखा है वही कहे वर्तमानम तन्न इंद्रियाणाम अब इंद्री अपने अपने स्थान को छोड़ कर जाएगी विषय इसमें होगी कि विषय उनके पास में आएंगे ये झगड़ा है भी कुछ इंद्रियां जाती हैं एक इंद्रित तो निश्चित लोग कहते जाती चक्षुर इंद्र और सब बाकी तो उसके पास विषय आते हैं क्या आता है चक्षु जाता है विषय देश में और बाकी क्या होते हैं? शब्द भी सूत्र के पास आता है गंध भी घाण के पास आता है रस भी क्या होता है रसना के पास स्पर्श भी रसना के पास और कहाँ आएगा तक के पास विषय आएगा चुना जब ऐसे रचना के पास आएगा तो मिठाई देखते हैं अरे मदद दूर मतलब जितने दूर तक तो वहाँ से हम लोग अमेरिका के वहाँ पर तो जो हमको दिखता है या रूप रंग या रूप रंग हमारे पास आया अनुभव है तुमको तो आ रहा है अपने पास हाँ इतना वो इंद्री इतना वो चली जाती है हम लोगों को पता नहीं चलता है इतना सूक्ष्म गति है लोग का नहीं जा सकता है क्योंकि किसी को अनुभव नहीं सोत्र विभु जिसके बाद में आका कैसे चलेगा बेचारा वो कहते हिले ढुलेगा मरीज देख रहे मिठाई देख लिया इसी तो नहीं इसी तो नहीं लगता है यदि जाति तो लग जाना चाहिए था ये दिक्कत है जाति तो खा जाती वहाँ पर जाकर के नहीं जाती इसीलिए ठीक तो है, तो है। तो स्वभाव है तो क्या करोगे तीज स्वभाव है तीज हमेशा गमन करता है तीज का क्या है बहिर मुखता है आप आगे को बताएंगे तुरंत बहिर मुख होती है तीज का स्वभाव क्या है बहिर मुखता है चलिए ये बताएंगे सब कौन कौन जाना पहले सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि यदि इसलिए लिखा है वृत्तिष सन्निकर्षा उन्होंने कह दिया विषय विषयम प्रति वर्तते माने बने वृत्ति यहाँ वर्तते का अर्थ क्या है वृत्ति है तो वह जो अब्द से क्या लेना है वृत्ति धातु से बना है वृत्ति शब्द जिसका अर्थ संबंध यहाँ वृत्त धाते सत्ता का वाचक है पर वृत्ति का अर्थ क्या है सन्निकर्थ लिखा नृत्ष्य सन्निकर्षा किसी के ने कहना है कि विषय देश में बचनम आपने भी इंद्रियाणम स्वास्थान परित्याग पूर्व विषय देश में तो गमन नहीं कर सकती तब कैसे उनका संबंध होगा इसलिए कहा संबंध विशेष आ वृत्ति ही यहाँ जो वृत्ति है उसका नाम क्या है सन्निकर्ष संबंध है वर्तते पद घटक जो वृद्धातु उसका अर्थ वृत्ति और सन्निकर्ष न तो इंद्रियाणाम विषय देश गमनम इन्होंने कहा इंद्री जो है वो संपूर्ण इंद्री विषय देश में नहीं जाती है अभी आगे देखे स्पष्ट क्या होते हम लिखेंगे परंतु तो ये पक्का है ठीक अयम सन्निकर्ष व्यापार है होना क्या व्यापार है वहां पर घट के प्रत्यक्ष में कौन सा व्यापार है महाराज जी चक्ष इंद्री से घटक प्रत्यक्ष कहा व्यापार आ का संबंध आई व्यापार है जो बीच में आया तो उसको व्यापार बोलते तजन से तनको व्यापार इंद्री और विषय के बीच में आ क्या आ रहा है सन्निकष जो आया उसे सन्निकष यहाँ भी कल्पना कर दीजिए हां समवाय के स्थान में क्या लगा दीजिए ताद क्या लगा दीजिए ताद क्या लगाइए हाँ जैसे वहाँ लिखा था संयुक्त समवाय तो संयुक्त तादात्मा संयुक्त समवित समय तो संयुक्त और तादात में तादात समय तादात में क्या अंतर है? समवाय नित्य होता है और तादात में अनित्य होता है और समवाय कि नित्य मानते है नहीं हैं अन्य लोग उनके यहाँ नित्य नित्य है देखना किन के यहाँ आज उनको जो कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं कभी सम्बध उसका है नित्य सम्बन्धा समवाया घटत्व का घट के साथ हमेशा सम्बन्ध रहता मरता नहीं है यही नित्य संबंध क्या है अब जब हम कह दिए तो संकोच में पढ़ गया नहीं पढ़े थोड़ा एक दो तो साल विषय इंद्रियम सन्निकर्ता किसके साथ संकर्थ हो तो लिखने जा रहा है अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम अर्थ के साथ जब संबंध विशिष्ट हो जाता उसी के नाम क्या है इंद्रियम इंद्रिय का मान इंद्रियम का क्या कहने जा रहा है अर्थ तन्... माने जो अर्थ माने विषय घटपट आदि विषय है उसके साथ जो संबद्ध होना, सा होना यही क्या है इंद्रियम लेकर अर्था घटपट आदि विषय तत् सम्बद्ध इंद्रियम उससे जब इंद्रिय क्या होती है संबद्ध होना यही क्या है सन्निकष का काम है क्या है वृत्ति सन्निक उसका अंतिम अर्थ क्या हुआ अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम मान विषय के साथ इंद्री का जुड़ जाना क्या जुड़ जाना षय के साथ इंद्री का जुड़ना वही कहने जा रहे प्रमाणीना प्रमायाम फले प्रवृत्ते वही सन्नीकर्ष होगा वही कहने जा रहे हैं वृत्ति व्यापार अब उस पर लिखने जा रहे है की यहाँ पत्तिक माने तस्मिन का अर्थ क्या वो सप्तमी में हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना तृतीया सप्तमयूर और तो आप ये भी कह सकते हैं प्रति अथवा प्रति विषय दोनों रूप बनता है ठीक है तो प्रति तस्मिन माने प्रति अथवा प्रति किमस्ति किम अस्ती अद्यवसाय अद्यवसाय शब्द कार्थ तदाश्रिता वाने वा इंद्री की आश्रित है विषय का प्रत्यक्ष क्या हो गया हमारा तस्मिन् प्रति विषय सप्तमी समासमी का लुभ हुआ तदाश्रिता विषय व्यावृत इंद्रियाधीन मान इंद्री की आधीन क्या है मारा ज्ञान है कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियाधीन किस किसके अधीन है इंद्रियाधीन अब अध्यवसाय शब्द का क्या तो उस पर विचार करने जा रहे हैं लोग अध्यवसाय माने क्या तो उन्होंने कहा यहाँ पर आपने तदाश्रित अध्यवसाय का अर्थ किया मैंने अध्यवसाय इंद्री निष्ठ निष्ठत्व माने इंद्री में रहेगा तो अध्यवसाय आपने कहा तस्मिन इंद्रिये इसमें मतलब इंद्री निष्ठत्व अध्यवसायम और आगे आप कहना बुद्धिर अध्यवसायो अध्यवसायो बुद्धि ज्ञान धर्म वैराग्य कहने वाले है तो कुछ विरोध आने लगा आपने कहा तस्म अध्यास माने अद्यवसाय अर्थात इंद्री निष्ठम अभिधान अवसाय किसका धर्म है इंद्री, इंद्री का धर्म है वो तो हम इंद्र का धर्म मानते नहीं अद्यवसाय अद्यवसाय किसका धर्म मानते हैं लोग लक्षणे बुद्धि का अवसाय बुद्धि धर्म ज्ञान बैराग मैश्वर्य सात्विकमेत तद विपरीतम तामसम ये कहा जाता है इसलिए उनको थोड़ा विवरण करना पड़ा कि जो हमने कहा नास्थेयम इंद्री निष्ठत्व अब देवसाय धर्मो नास्थे इंद्रियम आश्रित मन इंद्री के आश्रित होकर वो बुद्धि में पैदा होगा ज्ञान इंद्री को आश्रय लेकर के कहा पैदा होगा वो ज्ञान बुद्धि में, में। वही कहने जा रहे हैं इंद्रियम आश्रित बुद्धो वर्तमान बुद्धि रे इसलिए लिखना अध्यवसायो बुद्धि व्यापारो मान अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार माने ज्ञान है किसका ज्ञान है अध्यवसाय पदविधि जो ज्ञान है बुद्धिदेव व्यापार माने बुद्धि व्यापार माने वृत्ति व बुद्धि वृत्ति है यहाँ व्यापार का अर्थ क्या है वृत्ति मैने बुद्धि वृत्ति ही है न इंद्री धर्म मान बुद्धि में वह वृत्ति है अध्यवसाय इंद्री में पर जाय किससे होता है बुद्धि को आश्रय करके उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होता है वो आश्रित करके उत्पन्न होता है वही लिखने जा रहे हैं अब क्या कहने जा रहे हैं सर्वप्रथम तो देखिए जैसे आपको प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष किसके किसके माध्यम से होता है तो चक्षु इंद्रिय की प्रत्यक्ष के लिए आलोक संयोग महत् परिमाण उद्भूत रूप और चक्षु का संबंध होना चाहिए किसका संबंध होना चाहिए आलोक आकाश मान लीजिए जिनके मत में महत परिमाण वाला सबसे बड़ा है पर प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों उसमें रूप नहीं है और हमारे परमाणु में रूप तो है पर उद्भूत रूप नहीं है तमाम चीजें आलोक का संयोग तो अत्यंत सूक्ष्म है तो बड़ा भी हो उसमें रूप भी हो प्रकाश का संबंध हो और इंद्रिय का संबंध हो तब प्रत्यक्ष होगा इनमें से एक भी कम हो गया तो चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता आप बताइए बीज की उत्पत्ति में क्या क्या कारण होता कोई बताएगा बीज की उत्पत्ति कहा होती है मिट्टी में बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तो क्या चाहिए अंकुर उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए मिट्टी चाहिए जल चाहिए धूप चाहिए परंतु कहा अंकुर किसकी आश्रित है मिट्टी के आशित है? की आश्रित है कि जल की आश्रित है कि धूप के आश्रित है कि बीज के आश्रित है अंकुर बीज के आश्रित है इतने सही होगी होने पर भी किसका आश्रित माना जाता है उसको बीज का आश्रित माना जाता वही जाए मानो अंकुर यद्यपि बीज काल समय काल सलिल धरणी संयोग के संधान से जायमान जो अंकुर है वह किसके आश्रित माना जाता है बीज के, के आश्रित मान उसी प्रकार किसकी इंद्री की उद्भूत रूप की महत परिमाण की सबकी संयोग से जायमान जो ज्ञान है वह बुद्ध की आश्रित है इसकी आसिता है जिसे वहां पर कहा वही कहने जा रहा उसी प्रकार बुद्धि यानी कि अन्य करो बुद्धि है विषय है इंद्री है और आलोक का संिधान हुआ बुद्धि भी रहना चाहिए विषय भी बुद्धिमानता भी रहना चाहिए विषय भी रहे इंद्री भी रहे आलोक और उनका संबंध के द्वारा जायमान जो ज्ञान है न तो वह इंद्री का धर्म हो सकता है न विषय का धर्म हो सकता है न आलोक का धर्म तो किसका धर्म माना जाता है बुद्धि धर्म ही कहा जाता है जैसे यह चारों से जायमान उद्भूत रूप न्याय के अनुसार उद्भूत रूप महत आलोक संयोग और इंद्री इन सब से जायमान जो ज्ञान वो आत्मा का धर्म उनके यहाँ किसका धर्म है और इनके यहाँ किसका धर्म है बुद्धि का धर्म है इसलिए वो का कहा जाएगा है सबके संयुक्त से जायमान आसित किसकी माना जाएगा बुद्धि के आसित माना जाने बुद्धि वृत्ति ही वृत्ति माना बुद्धि व्यापारा बुद्धि धर्म इत्यथ इसी लिखने जा रहे हैं उपात्त उपात विषया कह दीजिए सत्यमी है क्यों स्त्रीलिंग में ऐसा करना सन्निकर से सत्य माने जब उपात जो विषय मान उपात मान गृहित जो विषय मान प्रतिबिंब रूप में लब जो विषय उस विषय का इंद्रियों का क्या जब होगा उपात विषयाणाम इंद्रिया नाम चा निकर से सती तमो अभिभवे मान जो तम माने हटे और क्या रहे माना सत्वन सत्व प्रकाश मिष्ट अतः बुद्धेश तमो अभिभवे बुद्धि के तम को हटने पर तमो अभिवेशति या सत्व समुद्रे कहा जो सत्वी तो ज्ञान सत्व है नो समुद्रे है अधअ्यवसाया वृत्ति वृत्ति माने इति क्या उसी अध्यवसाय को क्या कहते हैं वृत्ति कहते हैं उसी का दूसरा नाम क्या है ज्ञान कहलाता है माने समुद्र का जायमान उसका जो बीच में ना सत्य का समुद्र माने प्रकाशित होना एक तरह का जो सत्य उसमें आने लगता है इसीलिए उन्हें कह दिया बुद्धि तमो आवरण हटाती हुई जो उन्होंने कह दिया सत्वात्मक प्रकाश बाहुल्य रूप उन्होंने कह दिया समुद्र की अधिकता सत्व की जो अधिकता बाहुल्य रूप है धर्म विशेष उसी का नाम क्या है अध्यवसाय क्या चीज है वो अध्यवसाय तदेव वृत्ति वही का नाम क्या है ज्ञान चाधीय थे आख्याय वत प्रमाणम ये क्या हुआ प्रमाण कौन सा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण इदम जो उन्होंने का कह दिया तम के अभूत हो जाने पर बुद्धि जो सत्व समुद्री का है वही बुद्धि पदार्थ तीन अभिमत है तो इसी का नाम वृत्ति है वही ज्ञान है ये थोड़ा नीचे देना बड़ा सुंदर स्वभावता चलन शीलम जैसे स्वभावता जल अत्यंत चलनशील है अथवा स्वभावता जिनके मतलब चंद्रमा चलता है चलनशीलम अपी हम लोगों को लगता है क्या है वो पृथ्वी में वहीं दिखता है एक जगह चंद्रमा वही जलस्तम सलिनम निर्गमन मार्ग दूसरी विपत्ति कह रहे हैं ये जल का स्वभाव क्या है सांसिद्ध को द्रवा सांसिद्धिक माने बहते रहना जिसका स्वाभाविक धर्म क्या स्वाभाविक धर्म है बहते किसका जल से दिखता है परंतु जब बांध बांध दिया तब क्या होता है रुक जाता है रुक जाता है बहने के लिए क्या करना पड़ता है छिद करना पड़ता है उसी प्रकार ये कहते हैं कि जैसे जैसे वेदांत में आता है कि जैसा छुद्रा निर्गत कुल्य आत्मना परिणमित त्र बोलो याद की तुम तो यहाँ पर जैसे स्वभावता से चलनशील है फिर भी वो जल एक जगह स्थिर हो जाता बांध बांध देने पर उसी प्रकार फिर क्या कहता वो क्षेत्र से निकल करके के जाता है कुल्यात्मना क्षेत्र में जाकर केदारण परिणमते घट जैसा क्यारी केदार माने होता केदार माने जानते क्या होता है क्यारी, क्यारी और भगवान केदार जी क्यारी ही है इसलिए उनका नाम केदार फैले पड़े है इसलिए उनका नाम, नाम क्या है केदार तो वही कह रहा केदारान प्रवेश उसी प्रकार यहाँ उसका के तथा स्वभावता यद्यपि स्वभावता बुद्धि का धर्म संपूर्ण अर्थो ग्रहण करना फिर भी तमसा प्रतिबद्ध वो उसका जो स्वभाव जिससे उसका जल का स्वभाव क्या है बहना बहना परन्तु मिट्टी ने बांध दिया जड़ पदार्थ ने उसी प्रकार बुद्धि का सत्वगुण धान बुद्धि है तो बुद्धि का क्या स्वभाव है सबका प्रकाश करना परन्तु तम की द्वारा बांध दी गई तमसा क्या हो गई प्रतिबिद्ध हो गई सत स्वयं विषय अनुपर विषय देश में नहीं जा सकती ये स्वयं जब जल बन गया तो विषय देश में नहीं जा सकती। नाली की आवश्यकता है उसी प्रकार विषय अनुपर अनुपसरण नहीं जा सकती है फिर भी इंद्री सन निकर साजिना के द्वारा क्या करती है तमो निराश जब इंद्री का सन्निकर्ष होता है तो तम का निराश हो जाता है जब तम का निराश होगा इंद्री प्राणालिकया विषय उपसृत्य इंद्री के माध्यम से विषय देश में जा करके तदाकरेण परिणाम योजित तत्व परिणाम विषयाकार परिणाम सवसाय सृत्ति वही का नाम है ज्ञानम और वही ज्ञान है प्रमाण या वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो प्रमाण है अब फल का दूसरा बताएंगे क्या बताएंगे इसीलिए उसमें आया वेदांत में त्रिभिधम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम विषय चैतन्यम प्रमात्र चैतन्यम उसी प्रकार आप प्रमाण चैतन्य के स्थान में क्या है बुद्धि का जो वृत्ति व्यापार ज्ञान वो क्या हुआ प्रमाण हुआ और उससे जायमान जो होगा होगा प्रमा तो यहाँ पर ज्ञान ही प्रमाण है प्रत्यक्ष में भी क्या है ज्ञान ही प्रमाण है व्याप्त ज्ञान भी प्रमाण है और निया निया क्या इसी नहीं इंद्री प्रमाण है यहाँ क्या है इंद्री प्रणालिका से जायमान जो वृत्ति वो ज्ञान प्रमाण है और उस ज्ञान प्रमाण से क्या उत्पन्न होगी प्रमा जैसे व्याप्तिक्ञान से क्या उत्पन्न होती है अनुमिति सादृश्य ज्ञान से क्या उत्पन्न होती उपमिति पद से क्या उत्पन्न होती है शाब्दोध उसी प्रकार इंद्री से जायमान जो बुद्ध वृत्ति जो ज्ञान उस ज्ञान से जब उत्पन्न होगा वो कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्री सहकारेण जायमान जो बुद्धि की वृत्ति बुद्ध है वह क्या हो हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हुआ क्या हुआ प्रत्यक्ष वही तावद प्रत्यक्ष इदम तावत प्रमाणम अनेन अब अन यहीं अन अन य चेतना शक्ति अनुग्रह तत्फल प्रमा बोधा बस इसको कल बताएंगे प्रमा